प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा धर्म पालन करने के लिए भी क्या वर्णाश्रम का विचार करना अनिवार्य है समाधान धर्म पालन दो प्रकार से होता है एक सामान्य और दूसरा विशेष सामान्य धर्म पालन के लिए वर्णाश्रम का विचार करने की आवश्यकता नहीं है जैसे अहिंसा सत्यमस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह एक सामासिकम धर्म चातुर्वर्णीय अव्रवीण मनोहो मनुस्मृति अहिंसा का पालन करना सत्य बोलना चोरी न करना शुद्धता रखना इंद्रिय निग्रह इत्यादि धर्म सभी वर्णों के लिए मनुस्मृति में कहे गए हैं इसलिए यहां पर वर्णाश्रम का विचार करने की आवश्यकता नहीं है सभी को पालन करना चाहिए पर विशेष धर्म पालन करने के लिए वर्णाश्रम का विचार करना आवश्यक है जिस वर्ण के लिए जो धर्म विहित है उसी का पालन उनके लिए श्रेयस्कर होता है क्योंकि एक ही धर्म किसी एक वर्ण के लिए धर्म हो जाता है तो दूसरे के लिए अधर्म जिज्ञासा अहिंसा धर्म पालन करने के लिए क्या सर्प बिच्छू इत्यादि नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी नहीं मार सकते समाधान नहीं यदि आपने अहिंसा धर्म पालन का नियम लिया है तो आप सर्प बिच्छू आदि को भी नहीं मार सकते आप उनको बिना कष्ट पहुंचाए अपने निवास स्थान से केवल हटा भर सकते हैं या किसी अन्य उपाय से अपना बचाव कर सकते हैं जिज्ञासा नृवृत्ति मार्ग के नैष्ठिक ब्रह्मचारी को माता पिता के दाह संस्कार में जाना उचित है या नहीं समाधान नृवित मार्ग के नैष्ठिक ब्रह्मचारी को माता पिता के दाह संस्कार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब उसका पुल ही बदल गया है इसलिए उसका पुराने रीति रिवाजों से कोई संबंध ही नहीं रहा यहाँ तक कि दत्तक पुत्र का भी अपने वर्तमान माता पिता से ही संबंध होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संबंध संन्यास मार्ग से ही हो गया है क्योंकि उसने भले ही विरजा होम करके शिखा सूत्र का त्याग नहीं किया है पर है तो वह निवृत्ति मार्ग ही अतः उसे भी सन्यासी के समान नियमों का पालन करना चाहिए जिज्ञासा धार्मिक व्यक्ति को किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है समाधान धर्म के दस लक्षण मनुस्मृति में गिराए गए हैं धृति क्षमा दमोस्ते यम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो हो धर्म लक्षणम धृति धृति का अर्थ होता है धैर्य धर्म का एक लक्षण धैर्य भी होता है जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा क्षमा क्षमा शब्द क्षमु सहने धातु से बना है सामर्थ्य होने पर भी अपना मन किसी के प्रति नहीं बिगाड़ने बिगड़ने देना ही क्षमा है जिस व्यक्ति में धैर्य होता है उसी में क्षमा हो सकती है दम दम का अर्थ सामान्यतः तो इंद्रिय निग्रह ही होता है किंतु यहाँ पर इंद्रिय निग्रह का अलग से ग्रहण होने से इसका अर्थ मनोनिग्रह ही लेना चाहिए जीवन में धर्म प्रतिष्ठा के लिए मन का वश में होना अत्यंत आवश्यक है इंद्रिय निग्रह जीवन में सहनशीलता तभी हो सकती है जब आपकी इंद्रियां निग्रहित हो जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है उसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती इंद्रिय और मन को वश में करने की शक्ति तो सभी में है तभी तो रुपये के लोभ से व्यक्ति काम क्रोध सहन कर लेता है इसी प्रकार यदि परमार्थ का लोभ हो जाए तो क्यों नहीं सहन कर सकता भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकश्य रम इसलिए यदि व्यक्ति इनके सहन नहीं कर इनको सहन नहीं कर सकता है तो समझना चाहिए कि उसमें परमार्थ का महत्व नहीं है धार्मिक व्यक्ति पुरुषार्थी होता है पर प्राप्त भोग में सदा संतुष्ट रहता है क्योंकि संतोष से अत्युत्तम सुख प्राप्त होता है संतोषादनुतम सुख लाभ योग सूत्र अस्त्ययम धार्मिक व्यक्ति दूसरों की किसी वस्तु को अनधिकार रूप से कभी नहीं लेना चाहता दूसरों की वस्तु के प्रति सदा उदासीन रहता है शौच वह सत्य और मधुर वचनों से वाली को सद्विचार से मन को और जल मिट्टी इत्यादि से शरीर को शुद्ध रखता है क्योंकि शुद्धता जिसके अंदर है उसी में वैराग्य रहता है शुद्धता जिसमें नहीं है उसकी इंद्रियों को भूत प्रेत आदि अशुद्ध कर देते हैं धी उसकी बुद्धि विवेकवती होती है यहाँ पर धीय का अर्थ मात्र तीक्षण बुद्धि नहीं है अपितु तो शुद्ध बुद्धि है शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति झट पहचान लेता है कि क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है सत्यम जीवन में धर्म प्रतिष्ठा के लिए सत्य वचन का आश्रय अत्यंत आवश्यक है सत्य का तात्पर्य है जैसा सुना है या जैसा देखा है वैसा ही वचन बोलना अक्रोधम उपरोक्त धैर्य क्षमा इत्यादि गुण आने पर क्रोध का अभाव उसमें स्वाभाविक ही हो जाता है विद्या शास्त्र ज्ञान भी तात्पर्य के सहित उसमें रहता है उपरोक्त दस गुण जिस व्यक्ति में प्रतिष्ठित है वह धार्मिक है यदि कोई व्यक्ति अपने को धार्मिक समझता है तो उसे अपने जीवन में देखना चाहिए कि उपरोक्त लक्षण घटते हैं या नहीं यदि घटते हैं तो वह धार्मिक है अन्यथा नहीं